नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है

बातें तो इस कार्यक्रम में आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं किन्ख वैद जी जिनसे हम लोग बात करने वाले हैं और नाम सुनकर आपको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा जो है पिछली यादें ताज़ा हो गई होंगी शकल अका बूम बूम ये टी वी आपने देखा ही होगा उसमें जो बच्चे का बहुत ही प्यारा बच्चे का रोल जो किया है वो सर ही है और मुझे लगता है कि आप इस सीरील को बहुत पसंद भी किया होगा और कुछ कुछ यादें जो मैजिकल वर्ल्ड की जो है आपको याद

होगा। तो आइए फिर से से हम लोग आपकी मुलाकात कराते हैं सर से और उनकी आवाज आप सुनेंगे बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते थैंक यू बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर और बहुत ही बढ़िया फीलिंग आ रही है मैं पहली बार आया हूँ माउंट आबू और हेडक्वार्टर्स में भी एंड यहाँ देखकर आकर पता चला कि हर चीज़ कैसे लार्जर दिन लाइफ होती है

किचन से लेके हॉल <laughs> तक हर चीज़ लाजर दिन लाइफ है एंड जब इतने महान भव्य चीज़ों के साथ आप जीते हो या इनकी गाइडेंस में आप जीते हो तो अफकोर्स आपकी लाइफ भी लाजर दन लाइफ बनती है बिल्कुल बिल्कुल अच्छा अभी जैसे कि आपने दो तीन दिन यहाँ पर बिताए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये इन्वायरमेंट तो जहाँ आप रहते हैं मुंबई में जी वहां पर आपको कैसा लगता है

वहाँ सोचने के लिए भी वक्त नहीं मिलता वक्त निकालना पड़ता है <laughs> नॉर्मली खाना खाने के लिए भी वक्त निकालना पड़ता है बिकॉज एज एक्टर्स हमारी लाइफ काफ़ी बिजी होती है सुबह सात बजे शुरू होता है दिन और रात के डेढ़ दो बजे ख़त्म होता है बिकॉज नौ से नौ तो हम रेगुलरली शूट ही कर शूटिंग कर रहे थे नौ से नौ तो नौ बजे शूट पर पहुँचने के लिए हम घर से आठ बजे निकलते तो सात बजे उठते हैं रेडी होते हैं सुबह का कुछ

होता है ब्रेकफेस्ट वगैरह तो करके फिर निकलते हैं रात को नाइन नाइन थर्टी तक पैकअप होता है नाइन थर्टी पैकअप के बाद आ, जिम जाते हैं क्योंकि हमें फ़िज़िकली भी थोड़ा फिट <laughs> रहना पड़ता है बिकॉज ऑन स्क्रीन दिखना है लोग हमें जैसे देखते हैं वैसे इंस्पायर होते, होते, है, होते, है, होते हैं चीज़ों से तो हमें एक फिट लाइफ

सही बात तो आ, ये सारी चीज़ें करते करते जिम जाते हो जिम से घर आके नहा के फिर सोते सोते एक डेढ़ बजी जाता है तो इतनी बिजी लाइफ रेगुलर लाइफ होती है तो आ, इस बिजी लाइफ में भी आप मैंटली डिस्टर्ब ना हो हुँ, इस बिज़ी लाइफ में भी अपने लिए वक्त निकाल लो बिल्कुल आप अप, अपने खुद के हम नॉर्मली आजकल फोन अपडेट करते रहते हैं तो आपको खुद को भी

अपनी बॉडी को अपने सोल को अपडेट करने की ज़रूरत होती है तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपको वक्त निकालना पड़ता है आ, तो मैं कोशिश करता हूं निकाल लूँ बिकॉज जैसे सुबह उठता हूं तो सुबह जो भी अपनी पूजा है आ, इन चीज़ों के लिए वक्त निकालने की कोशिश करता हूं और आ, बस

<laughs> चलिए किन्सुख जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा कि अभी आने वाले फ्यूचर में किन किन चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं आ, और वर्तमान में क्या कर रहे हैं थोड़ा सा बताइए अभी फिलहाल मैं एक शो कर रहा हूँ स्टार भारत के लिए जो रात नौ बजे आता है आ, इसका नाम है वो तो है ये दो भाइयों की बहुत ही प्यारी कहानी है आ, कैसे एक दूसरे के बिना ये जीते नहीं है एक दूसरे में

इनकी जान बसती है तो बहुत ही प्यारा शो है वो तो है अलबेला आप ये हॉटस्टार पे भी देख सकते हो अच्छा फिलहाल इसी में बिजी हूँ अच्छा। इसके अलावा खुद के लिए वक्त निकाल रहा हूँ जैसे आज यहाँ आया हूँ वहीं से छुट्टी लेकर आया हूँ तो अच्छा लग रहा है ऐसी कुछ कुछ चीज़ें करते रहता हूँ एक बार ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए बिकॉज मैं क्या करता हूँ मैं नॉर्मली एक

चीज़ पे अच्छे कर सकते हैं, फोकस से करते हैं।, करते हैं। हाँ। दो चार चीजें एक साथ करने में आपकी और मुझे ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट पर अगर ध्यान देंगे तो फोकस कहीं भी नहीं रहेगा जी और एक पे काम करते हैं तो पूरा फोकस और पूरा अपना हंड्रेड परसेंट देश क्वालिटी अपन दे सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज है प्रोजेक <laughs>

तो हम सभी को भी सीखना चाहिए तो आइए जाते जाते मैं यही कहूंगा कि जैसे कि आज का जो लाइफ जैसे कि आपने कहा कि भाग वाली है पूरा टाइम आप बिजी रहते हैं और फिर भी उसमें आप कुछ टाइम अपने लिए निकाल रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात लगा मुझे कि जिस तरह से हम लोग मोबाइल अपडेट करने में पूरा टाइम दे दें पैसा भी खर्चा करते हैं लेकिन खुद को अपडेट करने के लिए भी हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए बस और कुछ नहीं टाइम अगर आप निकालते हैं खुद के लिए तो आप अपने आप को भी इन्हेंस कर सकते हैं

हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ना हो लेकिन थोड़े थोड़े मेडिटेशन टूल अगर आप यूज़ करते हैं अपने लिए तो ये भी काफ़ी है क्योंकि थोड़ा देर भी अगर आप अपने लिए टाइम देते हो स्पेस में आपको विचारों को चैनलाइज करने का मौका मिल जाता है अपने इमोशन को ठीक करने का मौका मिल जाता है फिर तो यही अपडेट है अपने आप को अपडेट करने का

तो चलिए अब मैं अभी फिर से किन्सुखवैद जी से ही पूछना चाहूँगा कि कुछ गाने हमें बहुत पसंद आते हैं <laughs> फिल्मी दुनिया में है मुंबई में है तो कौन से गीत आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं ऐसा कुछ है आ, सबसे मेरा फेवरेट गाना जो आज तक है वो है लग जा गले लता जी का लता जी का <laughs> आ, वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग है बाकी तो चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ साथ बट ये

तो चलिए किन्सुगोवैद जी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा उनका ही पसंदीदा गीत लता जी का गाया हुआ ओ कौन थी इस फिल्म का अभी आपके लिए सुनते रहो मुस्करा आते रहो

नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है अब बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना और मुझे लगता है कि ये गाना आपका भी पसंदीदा है जी हाँ ये गाना है ही बहुत खूबसूरत और एक बार सुनते हैं तो आपको लगता है कहीं कही ना कहीं आत्मा से जुड़ी आवाज़ है उसमें वो ऐसा नहीं कि आप कुछ पाना नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि गाना सुन के आप तृप्त हो गए

है ना यह एक फीलिंग है और शायद लगता है कि लता जी ने इसे दिल से भी गाया है वो हम तक पहुंचती हैं उनका दिल की आवाज़ तो चलिए ऐसे ही खूबसूरत गाने सुनते रहें और ये भी एक तरीका ही है अपने आप को रिलैक्स करने का है ना कई बार हम लोग जैसे कि पूरा दिन बिजी है और प्रेशर बढ़ता है काम का तो ऐसा लगता है कि बहुत थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है

फिर हम लोग कुछ अलग अलग चीज़ें करते हैं उससे अच्छा तो मुझे लगता है ये सिंपल तरीका है कि अच्छे गाने सुनो आराम से सुनो और शांति में बैठ जाओ है ना तो ये भी एक बहुत ही सुंदर तरीका है रिलैक्स करने का और अपने आप को ऐसे ही आप अच्छे गाने सुनाकर मोटिवेट कर सकते हैं रिलैक्स कर सकते हैं और किन्सि कुबैद मैं चाहूँगा कि स्परिचुअलिटी को आप कैसे लेते हैं स्परिचुअलिटी आपके लिए क्या है स्परिचुअलिटी <laughs> मेरे लिए क्या है

ये तो मुझे नहीं पता बिकॉज अभी तो जिस लाइफ एक्सप्लोर कर रहा हूँ चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा हूँ नई नई चीज़ें रोज़ सीखने मिलती है बट uh, uh, मैं जहाँ तक समझता हूँ uh, अब आप इसे स्पिरिचुअलिटी कहेंगे कि क्या हाँ, कहा जाता है मुझे नहीं पता बिल्कुल। बिल्कुल। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका यूनिवर्स कई नाम दिए गए कोई यूनिवर्स कहता है कोई हायर पावर कहता है कोई नेचर कहता है जैसे

वो बहुत ही क्लियरली आपके साथ कम्युनिकेट करता है पर बस आपको सुनने की ज़रूरत है उसे कैसे सुना जाता है नेचर की भाषा आना ज़रूरी है आई uh, थिंक वो भाषा uh, कहीं ना कहीं मेडिटेशन से आप uh, समझने लगते हो उस भाषा को क्योंकि वो भाषा हमारे लैंग्वेज की तरह भाषा नहीं है वो मतलब या तो जैसे हम टेलीपति कहते हैं या इंटूशन कहते हैं या

Uh, क्या बोलते हैं विजुअल्स uh, आना कहते हैं वो इस uh, तरह से आई थिंक नेचर आपसे कम्युनिकेट करता है क्योंकि कभी कभी आप ऐसे बैठे होते हो तो और आपको लगता है हाँ यार मुझे ऐसे करना चाहिए ऑल ऑफ़ आपके इसमें तो ये थॉट आता कहाँ से? से? से आपके अंदर वो अंदर तो नहीं था वो कहीं से तो आया है

सो so, uh, जब आप इस लैंग्वेज से आप कम्युनिकेट करने लगते हो जो भी चीज़ आपसे कम्युनिकेट करिए आप उसे समझने लगते हो तो आई फील समवेयर आप स्परिचुअली अवेकिन uh, हो रहे हो hmm. मैं ये नहीं करूँगा सीख रहे हो बिकॉज ये आपके अंदर ही है hmm. आपको उसे uh, जागरूक करने की ज़रूरत है आई थिंक यू आर गेटिंग अवेकिन

स्परिचुअली uh, और uh, in whatever language you call it uh, जो जी, भी जी, शब्द जी. है क्योंकि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग, अलग, -अलग, अलग शब्दों में अलग चीज़ है हा, हा। but I think uh, मुद्दा एक ही है तो जब आप अंदर से awaken होते हो I think that is

बिल्कुल बिल्कुल सही बात है <laughs> बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि स्पिरिचुअलिटी एक बड़ा शब्द है हो सकता है कि उसके अलग अलग डेफिनेशन हर व्यक्ति अपने तरीके से करे लेकिन वही है कि जैसे अभी आ,

आपने बात बताई मुझे लगता है कि वहाँ पर एक बैठे बैठे आपको अगर कोई नई चीज़ आ जाती विचार आ जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बना बात हो जाती है और और, और कहीं ना कहीं एक बार आप इस भाषा को समझने लगते हो तो ये तो हमने वन साइडेड कॉन्वर्जेसन बात की जो नेचर आपसे क्या था अगर आप किसी की भाषा समझ रहे हो तो जब आप कोई चीज़ कम्युनिकेट करोगे आप उस पावर से उस नेचर से उस यूनिवर्स से कोई चीज़ मांगोगे कोई रिक्वेस्ट करोगे तो आई थिंक वो नेचर भी आपकी बात

शुरू सुनना शुरू बट उसके लिए आपको उसे समझना और उसे सुनना ज़रूरी है बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हो रही है और आशा करता हूँ हमारे दोस्तों को जो मुझे सुन रहे हैं और किन जी को सुन रहे हैं कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हो रहा है इस तरह का कन्वर्सेशन हमेशा होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज हमारे लिसनर्स को क्या बताना चाहेंगे मैं सबसे बस ये कहूँगा कि

जहाँ भी हो आप जिस स्थिति में भी हो आ, खुश रहने की कोशिश करो आ, जो आपकी स्थिति है आ, उसे एक्सेप्ट करो अगर आप उससे बाहर आना चाहते हो तो उसके लिए वर्क करो बट जो भी करो मुस्कुरा के करो <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> क्या बात है

बहुत ही सुंदर बात आपने कही और यह मैसेज नहीं ये हमारे लाइफ में इसको यूज़ करना आना चाहिए हमें क्योंकि जब भी हम लोग काम करते हैं तो कई लोगों का होता है कि ज़बरदस्ती हम लोग काम करते हैं या ऐसे लगता है कि करना है अभी दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है नहीं करेंगे तो कमाएंगे कहाँ से है ना तो इस मजबूरी को छोड़ अगर आप दो जीना है सबको जी। काम करना है सभी को ऑलवेज च्वाइस आपका है कि भाई आप हंस के करो या रो के करो तो उससे अच्छा है कि किनसुख

ने जो बताया है कि मुस्कुरा के करें बिल्कुल करिए हमारा रेडियो का टाइगलाइन भी यही है सुनते रहो और मुस्कराते रहो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और किन्सुक वैद्य सर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं है करते हैं और अभी वो करंटली जो ये तो अलबेला है

इस एपिसोड को कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे एपिसोड उन्हें मिलें और अच्छे फिल्मों में भी काम करने लग जाएं वो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ उनका फ्यूचर ब्राइट रहें और आप सभी उन्हें देखते रहें अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में अच्छे अच्छे फ़िल्मों में अच्छे अच्छे सीरियल में ऐसी शुभकामना करते हैं पूरी टीम रेडियो मधुबन की ओर से बहुत बहुत, बहुत शुभकामना

थैंक यू थैंक यू चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और खुश रहिए और मुस्कुरा के जीना सीखिए और इसकी आदत डालिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा सा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मस्क रा रहो